हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे बहुत दफे बहुत सारे लोग हमको बोल देगी हम भी कृष्णा सेवा करते हैं हम भी कृष्ण की पूजा करते हैं आप कृष्ण भक्त है वो अच्छा है लेकिन हम भी करते हैं लेकिन आप क्यों कल कृष्ण को मानते हैं हम कृष्णा गणेश महादेव माता जी कहीं बाबा कहीं बापा वो हम सभी देवताओं को मानते हैं तो आप सिर्फ कृष्ण को मानते हैं क्यों इसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहिए तो कृष्ण क्या देवताओं में काली एक देवा है नहीं है तो कैसे हम ऐसे बोल सकते ये काली हमारा राय है और आपका राय है जोतो मत धौतो पत ऐसा बोलना है तो जैसे ही खुद का मत वाई से धर्म पालन है नहीं नहीं नहीं वो सब गलत है शास्त्रों से ही सब कुछ समझना चाहिए और शास्त्र में श्री कृष्ण का नाम है देव देव और दूसरा नाम है देव आदि देवाधिदेव या देव अति अतिदेव इसका मतलब वो सभी देवगण में कृष्ण उत्तम है कृष्णा देवताओं से भी आराधित होते हैं। है गीता में श्री कृष्णा स्थापन कहते हैं कि वे ही सर्वोत्तम है इसलिए वे पूर्ण रूप में भगवान है श्री कृष्णा अर्जुन को कहते है माता पराम नान्यांजेर स्त्री धनंजय हे धनंजय हे पार्थ, हे अर्जुन हे मेरे परम मित्र मेरे ऊपर और सम कोई नहीं है कुछ नहीं है असम ऊर्द्व वाक्य है असम आ असम ऊर्द्व इनके समान इनके ऊपर और कुछ और कोई नहीं है अर्थात वे सर्वोत्तम है सर्व सर्वोत्कृष्ट वे ही परम पुरुष वे भगवान है श्रीमद् भागवत में भी इसका वर्णन है यंग ब्रह्म वरुणेन्द्र वरुण रुद्र दिव्याय स्तुन्दंती तो सब देवगन रुद्र ब्रह्म मरुद्गण और सब भगवान श्री कृष्ण को स्तुति करते हैं इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधमान परित्यज माम एकम शरणं रजा मतलब सिर्फ मेरी पूजा करो तो क्यों क्यों नहीं हम कृष्ण और सभी देवगण की पूजा नहीं करेंगे तो एक बात है कि सब देवगण की पूजा करना संभव नहीं है क्योंकि क्र देवता है और सबकी पूजा करना संभव नहीं है लेकिन श्री कृष्णा सभी देवताओं और सभी वस्तुओं और सभी जीव गण के स्रोत है सर्वकार और यही उदाहरण है श्रीमद् भागवत में यथाथर और मोल निषेच नैना क्षिप्य तत्कूज पशाख प्राण औपहार यथेन्द्रयानम था तो इस श्लोक में दो उपमा है एक है एक वृक्ष तो अगर हम प्रयास करते हैं वृक्ष का शाखाओं को पाताओं फल फल को पानी देना तो उससे कोई फायदा नहीं होगा तो पानी वृक्ष का मूल में डालना चाहिए फिर वो सभी दाल शाका, फल फल इत्यादि का पोषण होगा और इस प्रकार भी अगर खाना पेट को देना है पेट से पूरा शक्ति जाएगा पूरा शरीर को तो अगर हम प्रयास करते हैं खाना कान में से देना या नासिका दे में से देना तो वो उचित नहीं है उससे कोई फायदा नहीं होगा तो पेट को देना चाहिए तो इस प्रकार भी भगवान श्री कृष्ण सारा जीवन और सभी देवताओं और सब कुछ जो है सब कुछ का केंद्र है और इनको हमारी आराधना अर्पण करना चाहिए और इस प्रकार से सभी देवताओं का पोषण होते हैं यही संतुष्ट होते हैं यान तुष्ट जगत तुष्ट वेद वाक्य भी है कि अगर श्री कृष्ण तुष्ट होते हैं हमारे शरीर से, से तो पूरा जगत संतुष्ट होते हैं तो फिर एक प्रश्न हो सकते कि देव देवियों की पूजा क्यों होते हैं लोग क्यों करते हैं अगर यही ज्ञान है भगवद गीता में और सभी शास्त्रों में कि भगवान है श्री कृष्ण और इनकी सेवा करने से हमारा परम लाभ होगा तो इसलिए बहुत सारे लोग सभी लोग तो देवी देवी की पूजा करते हैं क्यों तो इसका उत्तर है भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कामा स्थायी स्थायी हृत ज्ञान अन्य देवताओं की पूजा करते आमतौर लोग कहते क्यों क्योंकि हृदय में अशेष कामना है काम लोभ ये सभी भौतिक कामनाए है और ये सब पूर्ण करने के लिए आमतौर लोग देव देवियों की पूजा करते हैं तो ये देव देवियों की पूजा करने से फल भी मिलते हैं, है लेकिन वो फल अंत वक्तु फल अंते समी कृष्ण अर कहते हैं कि देव देवियों की पूजा करने से कुछ आसा होते हैं, कुछ मिलते है, फल मिलते हैं, लेकिन सब कुछ जो हम देव देवियों से मिलते हैं, वो सब कुछ अस्थाई है नहीं रहेगा वो सब भौतिक वार होते हैं और सब कुछ जो इस भौतिक जगत में है सब अपूर्ण होते हैं अस्थाई होते हैं कांक्षा था काम से धीम ये जंत क्योंकि लोगों की असंख्य आकांक्षा है इसलिए इस भौतिक जगत के लोग देवी देवियों की पूजा करते हैं और भी मिलते हैं चुरंत ही सिद्धि मिलते हैं देव, देवताओं की पूजा से लेकिन वो कार्म सिद्धि जो है वास्तव में श्री कृष्ण कहते हैं मेरे खुद की बात नहीं है श्री कृष्ण कहते हैं कि कार्म सिद्धि अर्थात भोग विलास करने का मौका तो वो सब मूर्ख लोग से चाहते हैं क्योंकि भौतिक सुख जो है जो हम देव देवियों की पूजा करने से मिल सकते हैं, वो सब आश्रय है नहीं रहेगा क्षण एक है क्षण एक सेकंड में ये सब खलाश होते हैं, और वो भी अपूर्ण होते हैं, हमको संतुष्ट नहीं बनाते तो इसलिए ये बुद्धिमान लोग जानते हैं कि देव देवियों की पूजा करने से स्वर्ग जाके भी कुछ वास्तविक सुख हम नहीं मिलेंगे भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो स्वर्ग लोग जाते हैं तो कुछ समय स्वर्ग सुख अनुभव करते हैं। फिर क्या होते हैं? तेतंग भुक्त व स्वर्गलोक विशाल क्षीण पुण्य विशंति अर्थात जो पुण्य कर्म करने से स्वर्ग लोग जाते हैं और विशाल सुख मिलते हैं मतलब तुलना है क्योंकि इस दुनिया में उस सुख जो है बहुत कम होते हैं और स्वाग लोग में उस सुख जो मिलते हैं इस दुनिया का सुख से बहुत परिमाण होते हैं तो इसलिए लोग चाहते हैं स्वर्ग जाना लेकिन क्या होता है क्षीण पुण्य मार्च लोकम विशंति जैसे पुण्य कर्मफा और जब क्षीण होते हैं फिर इस पृथ्वी में वापस आना पड़ेगा जैसे कि अगर हम बहुत काम करते हैं और बैंक में पैसा डालते हैं फिर एक दिन वो जब बहुत काफी पैसा का संचय होते हैं तब हम खाली बैंक से पैसा लेते हैं और इंजॉय करते हैं पार्टी जाते है डिस्को जाते है एंजॉय एंजॉय एंजॉय फैशन पहनना है, लिपस्टिक तो ये, ये भौतिक इंद्रिय सुख है तो ये सब के लिए पैसा लगता है तो अगर हम ऐसा खर्च खर्च खर्च खर्च करते तो एक दिन बैंक जाके तो पैसा मंगेगा और बताएगा और नहीं है अकाउंट में वापस जाओ काम करो तो इस प्रकार भी जो पुण्यशाली व्यक्ति उसका पुण्य कर्म पल से स्वर्ग लोग जाते और कुछ दिन में स्वर्ग लोग में अब मतलब वो स्वर्ग के बहुत ही सुंदरी महिलाएं के साथ नाचते लेकिन एक दिन आएगा जिसमें स्वार्थ और आजा हमको बताएगा अभी तुम्हारा समय खत्म हो गया वापस जाओ काम करो फैक्ट्री वापस जाओ काम करो पृथ्वी वापस जाओ तो ऐसे ये सब देवी देवी अंग की पूजा करने किससे करने भौतिक बार मिलने के लिए वही भक्ति नहीं है और अगर हम देवी देवी अंग और कृष्ण के साथ पूजा करते है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि हम श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता नहीं मानते हैं हम सोचते हैं कि कृष्णा एक देवता है और शिव चंद्र इंद्र वायु जैसे तो खाली हमको वर देने के लिए इनकी पूजा करना है तो वास्तव में यही भक्ति नहीं है ये खाली वो चमचे गिरी जल से अगर एक बड़ा आदमी है ए, आ, बहुत आ, उसको मालिश देना है ओ, आप बहुत अच्छा व्यक्ति है आप बहुत बहुत अच्छा हैं हम आपको बहुत स्नेह कहते लेकिन उससे हम आशा करते हैं तो हमको क्या देगा क्या देगा क्या देगा तो ऐसे चमचगिरी वो तो भक्ति नहीं है भक्ति का मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की प्रीति के लिए सेवा करनी मारो भी राखो भी जो इच्छा चौहार नित्य दस प्रति तुम्हारा अधिकार अधिकार भक्तिनोद ठाकुर कहते हैं कि हे भगवान मैं आपका दास हूँ मैं गुलाम जैसे हूँ और आप मुझको रक्षा कर सकते या मुझको मारा दे सकते जैसे आपकी इच्छा मैं आपका गुलाम हूं तो ऐसी भावना से वास्तविक भक्ति करना है तो भक्ति करना है श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं है कि हम धूप भोग इत्यादि अर्पण करते हैं। लेकिन देवताओं से आशा करते है कि वे हमको वर देंगे भक्तों शुद्ध भक्तों जो केवल बार श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं कई श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तो ऐसे भक्तों की भक्ति और देव देवदेव पूज, पूजा के भक्ति तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है तो दोनों पूजा करते हैं दोनों स्तुति करते हैं लेकिन अंतर है कि जो देव देवी की पूजा करते हैं तो कहते हैं खुद का फायदा के लिए मतलब एक्चुअली खुद का फायदा नहीं होते क्योंकि उससे केवल क्षणिक और कृत्रिम सुख मिलते हैं तो वास्तविक स्वार्थ मिलते ही श्री कृष्ण की सेवा में लेकिन भावना होना चाहिए कि मैं शरणागत हूं मैं आत्मसमर्पित हूं वो सब कुछ करता हूं केवल श्री कृष्ण का सुख के लिए इसमें एक आपत्ति हो सकते हैं कि तो मई देवी देवियों की पूजा करता हूँ श्री कृष्ण की पूजा करता हूँ लेकिन निस्वार्थ भाव से शुद्ध भाव से तो सब देवी देवियों की पूजा करता हूँ और कुछ नहीं मांगते तो खाली धर्म के लिए करता हूँ कर्तव्य पालन करने के लिए करता हूँ तो मेरी खुद की कोई इच्छा नहीं है मेरी भक्ति शुद्ध है लेकिन केवल श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करता हूँ कृष्ण और सभी देवताओं की पूजा करता हूँ तो उसका जवाब है कि ऐसे संभव नहीं है शुद्ध भक्ति केवल श्री कृष्ण के लिए होती है ऐसे संभव नहीं है कि हम सभी देव देवियों की पूजा करेंगे और वो शुद्ध होगा क्योंकि अगर हमारी भावना शुद्ध होती है तो उसके साथ ज्ञान होना चाहिए कि देव भी श्री कृष्ण के सेवक और सेविका है और वे परम संतुष्ट होंगे अगर हम सभी प्रयास करते है सभी पूजा सभी भक्ति करते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए देव देवी जानते हैं कि हमारी सब पूजा श्री कृष्ण के लिए होना चाहिए तो अगर हम शुद्ध भावना से देव देवी को संतुष्ट करना चाहते हैं तो इनकी पूजा सेवा नहीं करके केवल श्री कृष्ण की पूजा करेंगे क्योंकि वही पूजा है वही पूजा करने का लक्ष्य है वही सावाराधित है देवगान श्री कृष्ण की, तो की, देव कर, की पूजा करते हैं तो अगर हम केवल श्री कृष्ण की पूजा करेंगे हम देवगान को भी संतुष्ट करेंगे क्योंकि वे भी श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो ऐसा नहीं है कि निस्वार्थ से देव देवियों की पूजा करना है अगर ऐसा सोचते हैं वो भी भूल करते हैं क्योंकि शुद्ध भक्ति केवल श्री कृष्ण के लिए होती है तो ऐसे समाज में इस प्रकार बहुत बहुत गलत फहमी होती है लोग नहीं जानते हैं न स्वार्थ के स्वार्थिंग ही विष्णु आमतौर लोग नहीं जानते हैं कि जीवन की संसिद्धि है और आपना स्वार्थ मिलते हैं विष्णु भगवान श्री कृष्ण की सेवा से और क्योंकि हम बद्ध जीव है हम नहीं जानते हैं इसलिए हम सोचते हैं कि भौतिक सुख इंद्रिय तर्पण यही सुख है यही जीवन का उद्देश्य है तो इसलिए हम श्री प्रभुपाद का आदेश के अनुसार प्रचार करते हैं कि ऐसा नहीं तो समझना तो पूजा करने के पहले समझना चाहिए किस लिए हम पूजा करते हैं अगर हम नहीं जानते हैं किस लिए और कैसे पूजा अचित्रा करना है तो वो पूजा करने का फल हम नहीं मिलेंगे ऐसे ऐसी बात है शास्त्र में इसका मतलब है कि खाली भौतिक वर् मिलने के लिए पूजा नहीं करने चाहिए तो अनुसंधान भी करना चाहिए पूछना चाहिए तो ये सब पूजा करना का क्या आवश्यकता है तो किस यही करना है कैसे करना है जैसे कि सिद्ध हो सकते हैं, मतलब खाली कार होना ठीक नहीं है भाषाओं भी काम करते हैं और काम करने से खाना मिलते हैं फिना मिलते हैं संभोग मिलते हैं लेकिन मनुष्य मनुष्य जाति बुद्धिमान होना चाहिए तो पूछना चाहिए अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा इस दुर्लभ मानव जीवन मिलके परम ब्रह्म परम सत्य के बारे में पूछना चाहिए तो वेद शास्त्र में ये सब विधि का वर्णन है कैसे देव देवी देवी पूजा करना लेकिन साथ ही साथ ज्ञान देना है तो ये सब देव देवी अंकी पूजा करने की विधि देना है क्योंकि सामान्य लोग मूर्ख है और भौतिक सुख चाहते हैं तो इसलिए वेद विधि के द्वारा विधान देना है जैसे कि लोगों की असंख्य भौतिक इच्छा की पूर्ति हो सकती है लेकिन साथ ही साथ ज्ञान देना है वो तो ज्ञान क्या है कि भौतिक सुख तो कोई सुख नहीं है इसलिए अध्यात्मा आत्मज्ञान को अनुसंधान करना है तो कर्म स्तर से ज्ञान स्तर में अधिष्ठित होना चाहिए और ज्ञान क्या है ज्ञान है कि मैं जीव हूं इसलिए किसी भी भौतिक सुख में मैं संतुष्ट नहीं हो पाएंगे इसलिए Hmm. समझना चाहिए कि मैं जीव हूँ और जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास भगवान श्री कृष्ण भगवान है और इनकी सेवा करना हमारा मूल और एक ही कार्य कर्तव्य है इसलिए भगवान श्री कृष्ण का सर्वोत्तम उपदेश पालन करना चाहिए वो क्या है सर्वधान पर माम एकम एकम एकम माम एकम शरण रज तो सिर्फ श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए पूजा सेवा आराधना तो ये सभी करना चाहिए इसलिए नरोत्थन दाकर एक महान गोरिय वाइष्णामचार्य कहते हैं, अन्य देवाश्रय नए तुम्हारे ए कह, कहे ए भक्ति परमा कर जब हम देव देव की पूजा त्याग कहते हैं, तो वो शुद्ध भक्ति करना का परम करन, कारण होगा क्योंकि इसका मतलब है कि हम सभी प्रकार के दूसरे शरण त्याग और हमारे एक ही भरोसा है श्री कृष्ण के चरण खमव तो ऐसे कठिन हो सकते क्योंकि हम आसक्त होते हैं देवी देवियों की पूजा में लेकिन यही समझना चाहिए कि अगर हम सोचे कि मैं कृष्णा की सेवा करूंगा देवी देवियों की भी लेकिन कितने दिन ऐसा रहेगा जितने दिन हम देव देवियों की पूजा करते इतने दिन हम इस भव बंधन में बाधित होगा तो जब तक हम सावधान पर त्यजा मा मे कम शरण उपदेश पालन नहीं करते हैं तब तक हमारा भव बंधन चलेगा तो श्री कृष्ण की उक्ति में विश्वास होना चाहिए कि जी हाँ कृष्ण आप जो बोलते हैं वचनं खड़िषण मैं कहूंगा तो इसी विश्वास के साथ केवल श्री कृष्ण के चरणों में शरण दन है फिर भगवान श्री कृष्ण हमको पूरा रक्षा करेंगे तो ऐसा ही विश्वास होना चाहिए तो पहले पहले इतने सा विश्वास नहीं होगा खरे तो इसलिए हम सबको यह बात बोलता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं तो आप विचार कीजिए और बीच में आप हरे कृष्ण मंत्र कहिए इससे आपका फायदा होगा यही महामंत्र है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे सदा जपिए और ये भगवत धत्म ज्ञान सोचिए हरे कृष्णा